नमस्कार आप सुंदर रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर एफएम एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप अच्छा सभी का ताय दिल से स्वागत है और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को बड़े दिल से सुनते होंगे क्योंकि हम इसमें उनके बारे में बात करते हैं और उनके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आ जाए उनके जीवन में कुछ नया सीखने को मिले समझने को मिले स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी बातें होती है ख़ास करके दसवीं और बारहवीं के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके सामने क्योंकि उन्हें वही एक समय होता है जहाँ पर डिसीशन लेना होता है और इस समय जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं काफ़ी बातें होती है कई कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है लेकिन फिर भी कभी कभी माता पिता की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने और स्टूडेंट का इच्छा होता है कि वो इंजीनियर बने तो थोड़ा सा ये बातें भी होती है लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने सुनने वालों से और माता पिताओं से यही कहना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थी का जो लक्ष्य है विद्यार्थी ने जिस लक्ष्य को सामने रखा है उसी के लिए हमको सपोर्ट करना चाहिए अगर विद्यार्थी को हम सपोर्ट करते हैं तो आगे चल के वो अपना जीवन जो है अच्छी तरह से गुजार पाएगा या अच्छा करियर बना पाएगा अगर हम लोग फोर्स करते हैं और उसका इंटरेस्ट लेवल दूसरी चीज़ में है अगर हम अपना इंटरेस्ट उसके ऊपर थोप देते हैं तो आगे चल के एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो दोनों चीज़ें हैं एक तरफ विद्यार्थी को अपने करियर के बारे में माता पिता को कन्विंस करना चाहिए और माता पिता भी बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचें हमारे सामने एक विद्यार्थी ही हैं गरिमा बैरा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आइए उनसे बात करते हैं आज के शो में क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन पे खड़ी हैं प्लस टू करके और अभी फैशन डिजाइन के बारे में सोच रही हैं और भी कुछ बातें सोच रही तो उन्हीं से सुनते हैं गरिमा से तो गरिमा का दिल से स्वागत है आज Thank के शो you. में थैंक यू सो मच तो गरिमा मैं पूछना चाहूँगा आपसे आप एक विद्यार्थी है प्लस टू के विद्यार्थी हैं तो वर्तमान समय में आप क्या फ़ील करते हैं या आप अपने हिसाब से करियर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या फिर माता पिता आपको बोल रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप सोच रहे हैं किस सिचुएशन में आप नहीं मेरा केस अभी थोड़ा डिफरेंट है मेरे पेरेंट्स मुझे पहले सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन राइट नाउ वो मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं स्पेशली मेरे पापा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं मुझे वो कहते हैं कि तू तु, तूने तु, जो करियर चूज करना तो वो कर लेकिन तू खुश रह जिसमें तेरे इंटरेस्ट है तो वो कर हमारी तरफ से खुली छुट्टी है तूने जो करना है तो कर लेकिन खुश रहे बस जिससे तुझे खुशी मिलती है तो वो काम कर और आज के समय में जैसे मैं देख देख रहे हैं सब न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम सब पढ़ते हैं कि आजकल के, के बच्चे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस है आफ्टर प्लस टू कुछ प्लस टू के बाद टेंथ के बाद बहुत बो, ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इन स्टडीज़ की वजह से और जैसे कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं उनके प्लस टू में रैंक अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लेते हैं और काफ़ी देखा जा रहा है आजकल कि आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर होता है बच्चों पे, सोसाइटी का प्रेशर होता है फ्रेंड्स का एंड मोस्टली टीचर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चे से कि मीन्स बच्चे से बहुत ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है बच्चा उतना ही दे पाएगा उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा लेकिन अगर आप उसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो तो बच्चा भी कहाँ जाए कहाँ से लेके आयो हो 99% मार्क्स अगर वो 90% स्कोर कर रहा है तो यू शुड बी हैप्पी इन दैट आपको उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए बच्चे को भी माँ बाप को भी टीचर्स को भी लेकिन नहीं अगर वो 90 स्कोर कर रहा है तो 95 क्यों नहीं किए ये आजकल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अगर 95 स्कोर कर रहा है तो 99 क्यों नहीं किए इस टाइप की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा सकती है पेरेंट्स में और टीचर्स में तो मैं यही बात पूछना चाहूंगा क्योंकि आजकल परसेंटेज के आधार पे ही सब्जेक्ट को चॉइस करने का भी विद्यार्थी के पास ऑप्शन है समझो कोई विद्यार्थी साइंस में जाना चाहता है तो उसका अगर के ऊपर नहीं है तो शायद मुश्किल हो सकता है उसका जाना उसमें हाँ। तो इस सिचुएशन में आपका क्या विचार है आपको क्या फील होता है एक विद्यार्थी के आधार से आप बताइए देखो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है जैसे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था बचपन से ही पेंटिंग में उछू. ऐसे ही और बच्चों का किसी का स्पोर्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट होगा किसी में किसी का डांसिंग में अच्छा होगा इंटरेस्ट हो किसी का जिमिंग में अच्छा इंटरेस्ट होगा किसी का बोलने में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट होगा किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट होगा किसी को क्या बनना है कि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है तो अगर हम अपने इंटरेस्ट को पहली बार अगर हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है हमें पूरी नॉलेज है उस चीज़ की और हम उसमें अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि वही करियर ऑप्शन चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है क्योंकि जब चलो जैसे मान लो आपने पढ़ाई कर ली आपने आर्ट्स ले लिया आपने नॉन मेडिकल ले लिया उसमें आपने साइंस स्ट्रीम ली आपने तीन साल की डिग्री कर ली चार साल की डिग्री कर ली पाँच साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद जब आप आगे जाते हैं जॉब फील्ड में जब आपको प्रैक्टिकल काम आपको करना होता है तब आपके पास बहुत ऐसी तब आपको फेस करनी पड़ती है मोस्टली प्रॉब्लम्स चलो पढ़ाई तो जैसे कैसे हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल जब आपको काम करना पड़ेगा उसी फील्ड में तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं खासकर स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे क्योंकि तब क्या है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होगी तो अगर आप उसको डायरेक्ट फील्ड में अप्लाई करते हैं मीन्स साथ, -साथ पढ़ भी लो अपना साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी कायम रखो जिससे आपका जो ब्रेन है वो रिजेनरेट होता रहे हमेशा तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर फील्ड बनाए मोस्टली बहुत अच्छी बात आपने बताया गरिमा मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं हाँ ये बात है कि आप पढ़ने के बाद पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल जॉब आप करने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होती हैं लेकिन वो दिक्कतें ज़्यादा समय नहीं रहती हैं लेकिन कुछ समय के लिए आपको वो फेस करना ही पड़ेगा और दो तीन साल के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर आप आगे निकल सकते हैं तो बहुत सारी बातें लेकिन परसेंटेज की जब बात होती है तो दसवीं या बारहवीं में आपको तो पर्सेंटेज अचीव करना ही है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि आपको साइंस में जाना है तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज चाहिए साइंस वाले को कितना परसेंटेज लगता है अभी अभी तो जैसे 90 से उस 90 के अबाव होगा तो साइंस में मिलेगा हाँ। और कॉमर्स के लिए uh, कॉमर्स के लिए आई थिंक सेवेंटी फाइव तो बाकी बचे सारे लोग आर्ट्स में चले जाने <laughs> <laughs> <laughs> तो ये एक बेसिक फंडा है जिसको हम लोगों को पहले से ही समझना पड़ेगा तो मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि दसवीं या बारहवीं में जब भी आप आते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल आपको बढ़ाना क्योंकि उसके बाद ही आपका जो एक कैजुअल जो इंटरेस्ट फील्ड है आपका आप कुछ अपने जीवन में करना चाहते तो वहाँ पर ही आपको काम करना पड़ेगा सब मेन तो टें तो। और टेंथ के बाद भी काफी डि होते हैं हाँ एक है। अलग स्ट्रीम भी है जहाँ पर आप 10वीं पूरा कर लेते हैं तो डिप्लोमा कोर्स के जरिए भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं लेकिन फिर उसमें भी जो है परसेंटेज आजकल देखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है तो ये तो अलग वे है लेकिन फिर भी दसवीं एंड बारहवीं में आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी तो आपने कितना मेहनत किया थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर किया जी देखिए टेंथ <laughs> क्लास तक तो मैं टॉपर थी <laughs> अपने स्कूल में <laughs> मेरे हमेशा अबव नाइन्टी परसेंट ऐसे आते थे <laughs> कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे कभी भी नाइन्टी से नीचे गए हो <laughs> मेरा रिकॉर्ड है दस सालों का <laughs> मेरे हमेशा नाइन्टी से अबव परसेंटेज आई है हमेशा मेरिट में आई है टेंथ <laughs> क्लास तक तो ये जो मेरिट में दसवीं तक आप नब्बे टक्का से ऊपर नाइन्टी परसेंट से ऊपर आप लेते रहें तो इसके लिए आप क्या करते थे आपका पढ़ाई का शड्यूल कैसा था आप कैसे सुनते थे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अपने पढ़ाई के बारे में मोस्टली देखिए बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था मेरा एक अलग से रूम था जहाँ पर मैं अकेली बैठ के सारा दिन पढ़ती थी नोट्स बनाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे मैं तीन चार बुक्स जैसे तीन चार बुक्स सामने रखी उसके उसमें से नोट्स बनाने नोट्स बनाने से मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता था वीकली मैं जैसे सैटरडे सन्डे को अपना होमवर्क ख़त्म करती थी रिटर्न वर्क को वगैरह का और वीकली जो जैसे जो स्कूल में हो रहा धीरे धीरे साथ साथ उसको मेमोराइज़ करती थी उसको याद करती थी मेरा एक प्राइवेट रूम था स्टडी रूम था अलग से मेरे घर में ऊपर वाले फ्लोर पे दो फ्लोर्स हैं ना तो ऊपर वाले फ्लोर पे अलग से रूम था एक तो स्टडी टेबल थी उस पर बैठ के आराम से पढ़ती थी और मोस्टली मेरा सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था और किसी चीज़ में मेरा ध्यान नहीं था अब सुदबुदी नहीं थी सुदबुदी नहीं थी पढ़ाई के अलावा कोई भी खेलने में भी इतना ध्यान नहीं था खेलती थी पर कम मस्ती कर ली जैसे थोड़ा बहुत टीवी वी देख लिया उससे ज़्यादा कुछ नहीं कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह तो बिल्कुल मैंने टेंथ तक हाथ भी नहीं लगाया अभी तक भी अब शुरू करा है जब से मेरी प्लस टू खत्म हुई है प्लस वन प्लस टू में भी इतना मैंने कंप्यूटर इंटरनेट कुछ नहीं चलाया कुछ भी जस्ट अभी मैंने प्लस टू खत्म हुई है तो जॉब जॉब के लिए या फिर जैसे बंदों को मेल्स भेजने के लिए अब मैंने ज्यादा कंप्यूटर सीखा है पहले तो मुझे वो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता था प्लस टू तक अच्छा <laughs> मेरा तो बहुत अच्छा स्कड्यूल था पढ़ाई करने का वीकली वीकली जो है थी। अच्छा मुझे जैसे टाइम टेबल थोड़ा सा बतिए जाते हैं हमारा सुबह टाइम हो गया था सात ऐसी लेकर ढाई बजे तक स्कूल होता था तीन साढ़े तीन हम घर पहुंचते थे चार बजे तक फटाफट रेस्ट चार बजे तक मतलब आधा घंटा होता था चार बजे फटाफट बुक्स उठा के ट्यूशन भाग जाना दो दो ट्यूशंस साइंस, अच्छा। साइंस की अलग मैथ्स की अलग पहले एक घंटा साइंस के ट्यूशन जाना फिर एक घंटा मैथ्स की ट्यूशन जाना तो शाम को सात बजे के करीब घर वापस आती थी ट्यूशन से सात बजे के बाद एक घंटा रेस्ट जैसे खाना पीना खाया कुछ टीवी देख लिया आठ बजे तक फिर आठ बजे दोबारा से होमवर्क करने बैठ जाती थी स्कूल का जितना भी था फिर उसके बाद रात को दस बजे तक दस ग्यारह बजे तक पढ़ाई करती थी फिर से फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह उठना सुबह जैसे सुबह कोई काम पेंडिंग रह गया तो सुबह उठ के काम करना पाँच छः बजे के करीब और फिर स्कूल जाना फिर से वही रूटीन सारा तो पूरा ही माना आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई के साथ ही जुड़ा रहा पढ़ाई के अलावा और ध्यान ही नहीं था किसी भी था। चीज़ में। तो यही एक बात है कि आप जब दसवीं में या बारहवीं में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मैं इसलिए बता रहा हूँ और गरिमा का इसलिए इंटरव्यू आपको सुना रहे हैं ताकि गरिमा जो है नाइन्टी से ऊपर उसने स्कोर किया है पूरे टेंथ तक जो भी विद्यार्थी आज के समय में पढ़ाई का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा परसेंटेज की बात आती है मैं देख रहा हूँ कि अभी जो जुलाई मास चल रहा है बहुत सारे विद्यार्थी उनके माता पिता उनके फॉर्म्स लेके प्रिंसिपल के पास में बैठे रहते हैं प्रिंसिपल बोलता है कि इससे कम वालों को हमने एडमिशन नहीं दिया आपका तो बहुत काम है 50 टका है ना 55 है तो कैसे दे देंगे आपको साइंस में आपको कॉमर्स कैसे देंगे तो ये बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है और कई लोगों के प्रिंसिपल के पास फ़ोन आते हैं कि इनका कर दो उनका कर दो तो प्रिंसिपल भी बेचारा उसके पास जितना सीट है उतना करेगा उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा थोड़ी कोई आंदे बिठा के पढ़ाएगा तो प्रिंसिपल के पास भी एक बड़ा मुश्किल वाला काम होता है कि उसका जो स्टूडेंट का टारगेट है उनका सौ का या डेढ़ सौ का तो उतने ही स्टूडेंट्स को लेगा अगर हम दो सौ लोग उधर जाएंगे तो कैसे लोग तो इसीलिए बहुत अच्छा मैं यही कहना चाहूँगा और ये गरिमा से हम सीख सकते हैं कि वो पढ़ाई के लिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है और एक अलग स्टडी रूम में बैठ पढ़ाई करती थी और तब तक टी या इंटरनेट नेट उन्होंने कभी यूज नहीं किया कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया पढ़ाई के समय पे तो ये बहुत अच्छी बात है आपको टेंथ या ट्वेल्थ में जो है जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं या टेंथ या ट्वेल्थ का उन विद्यार्थियों को ख़ास हम कहना चाहेंगे कि आप अपने परसेंटेज के लिए इस साल में दसवीं में और बारहवीं में ज़रूर मेहनत कीजिए तो आपको कोई भी स्ट्रीम में जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी उसमें भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं तो बाद में तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से पढ़ाई तो आपका काम आती ही रहता है लेकिन मेन है परसेंटेज अचीव करना तो दसवीं और 12वीं में एक अपने पास टारगेट होता है कि हम परसेंटेज अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा और भी बातें करेंगे गरिमा से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौतबान नाइन पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो da याद दिलाया मैं भी क्या चीज खाया था कभी तीर कोई या अपने याद दिलाया मैं समी पर हूँ न समझा न पर रखना चा जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा कान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबा नाइन्टी पॉइंट फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का ताजिल से स्वागत है फिर से एक बार और हम बात कर रहे हैं गरिमा से जो एक विद्यार्थी है प्लस टू का विद्यार्थी है और आइए जैसे कि हमने बात की कि, कि किस तरह से हमको काम करना है परसेंटेज को अचीव करने के लिए जैसे गरिमा में एक बात हमने देखी कि वो नाइन्टी से अब हमेशा ही अपने क्लास में अचीव करती थी पढ़ाई करने का जो उनका टाइम टेबल जो था वो हमने देखा काफ़ी अच्छा था कि उनका पूरी तरह से वो पढ़ाई के साथ तो जुड़ी रहती थी हमेशा ही ना कंप्यूटर ना कोई इंटरनेट वगैरह वो नहीं देखती थी तो चलिए ये एक अच्छी बात है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान हो आपका और थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए क्योंकि खेलने से भी आपका एक्सरसाइज हो जाता है और आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है पढ़ाई करते करते बीच में सुबह या शाम को जैसे आपको टाइम मिलता है तो एक घंटा जरूर खेलिए खेलने से आपका एक एक्सरसाइज एक भी हो जाता है और मानसिक रूप से आप मैनेज अच्छा कर पाएंगे हर चीज़ को तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा गरिमा से कि आप आगे क्या बनना चाहती हैं मैं एक वी, -वी बनना चाहती हूँ वी VM. VM means means visual visual visual merchandiser. अच्छा, अच्छा, visual merchandiser painting, painting वो yeah, वो visual <laughs> merchandiser painting, that that in mm -hmm. uh, सारे आस्पेक्ट डिजाइनिंग के पूरे होते हैं mm -hmm. like graphic designing, web designing, animation, interiors, fashion, all the designing aspects are uh, Man, जितना भी डिजाइनिंग के सारे हाँ, वी ए, वी ए, वी के सारे चीजें उसमें उसमें आती हैं हैं सब आते अंदर तो द फॉर्म विजुअल मर्चेंडाइजर इसमें मैं अपनी ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ फॉरेन कंट्री से पेरिस से हुँ, या लंदन से तो ये आपने चॉइस क्यों किया सारे? ये चॉइस मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है बचपन से डिजाइनिंग फील्ड में तो मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट था इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि क्या बताऊँ बस आप अच्छा, मेरे घर चल कभी देखिए आपको इन्वाइट करती हूँ मैं आप मेरे कभी घर चल के देखिए देखिये तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है एकट है अच्छा, मेरा रूम, रूम बहुत बड़ा है एक्चुअली और भरा हुआ है और इतना बड़ा इतना बड़ा ड्रॉर है उसके अंदर सारा मेरा क्राफ्ट सेट है पूरा इतने सारे पेंटिंग कलर क्रियोन्स मोतिया और बहुत कुछ बहुत कुछ है बहुत कलेक्शन है मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है गरिमा जो है आगे चल एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनना चाहती हैं और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें आप करते हैं जिस चीज़ों के अंदर आपकी रुचि होती है उसके साथ आप बड़े अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं या आगे बन सकते हैं तो चलिए गरिमा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे कि एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहती हैं तो किसी डिज़ाइनर के बारे में या किसी पेंटर के बारे में जानते हो तो ज़रा उसके बारे में बताइए जी हाँ मेरा जो फेवरेट डिज़ाइनर है वो है नीता लुला और एक नीता लूला नाम है और एक है मनुष मनोतरा वो मेरे फेवरेट डिजाइनर्स एम एफ हुसैन जो की तो अब नहीं है लेकिन उनकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा अभी तक मीन्स मेरे पास है काफी उनकी पेंटिंग्स की पिक्स वगैरह तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह से वो पेंटिंग करते थे क्या करते थे वो सारी बातें सुनना चाहेंगे मेन जो उनका पेंटिंग करने का था मेन तो जस्ट फ्री हैंड पेंटिंग जिसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैंड से अपने मन में कि जो आप मन में सोचते हैं जो इमेजिन करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग करनी चाहिए हमेशा तो मैं भी मेरा भी जो स्ट्राटी स्ट्रैटी है वो यही है कि फ्री हैंड पेंटिंग जो मन में आया वो ड्रॉ कर दिया कुछ सोच के नहीं मीन्स इतना सोचना ना पड़े पेंटिंग करने के टाइम पे जो मन में आया वो ड्रॉ कर दिया बस बस बात खत्म उसको बोलते हैं रियल पेंटिंग कि आप कोई चीज़ आप कहीं जा रहे हो आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपने उसका पोर्ट्रेट बना लिया ऐसे तो सबसे पहला जो पेंटिंग आपने बनाई थी आपके घर में तो बहुत सारे पेंटिंग्स पड़े हुए हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पेंटिंग आपने की थी किस तरह से आपने बनाई उसको और कहाँ से आपको प्रेरणा मिला उसको बनाने का एक्चुअली मेरे स्कूल में जो मेरी फाइन आर्ट्स की टीचर थी उन्होंने मुझे बहुत उन एक बार मैं वहाँ गई एक्चुअली uh, स्कूल के लिए पेंटिंग्स की बनाने की जरूरत थी लेकिन बच्चे कम थे तो एक बार मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर मैंने उन स्कूल के लिए काफ़ी पेंटिंग्स बनाई जिसमें से मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स बिकी भी सही स्कूल में बहुत सारी पेंटिंग्स बिकी थी मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई तो वहाँ से मुझे अपने टैलेंट का बहुत बचपन से टैलेंटेड थी मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग में ड्राइंग में लेकिन वहाँ से मुझे अपना पता चला तो मेरी टीचर ने कहा कि तुम इसमें ज़रा अपना देखो तुम्हारा बहुत अच्छा हैंड है फ्री हैंड पेंटिंग करती हो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो तो मैं देखना चाहिए फिर थोड़ा सोचना चाहिए इस फील्ड के बारे में तो मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स की बहुत अच्छी अमाउंट में बिकी लेकिन स्कूल वालों के लिए थी तो स्कूल वालों को ही उसकी जो मनी वगैरह वो थी मिली लेकिन जो मैंने घर पर बनाई थी पेंटिंग फ़र्स्ट पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो एक ट्री की पेंटिंग थी एक ट्री था जिसके ऊपर सारे व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे और पीछे जो बैकग्राउंड था वो था ब्लू कलर का और वो एक मैंने मेरी जो टीचर है जो आर्ट मेरी फाइन आर्ट्स की टीचर थी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम किसी बुक में से देख के वो पेंटिंग मैंने फर्स्ट टाइम बनाई ब्लू कलर की वो पेंटिंग थी तो बहुत अच्छा रहा मीन्स वो एक्सपीरियंस मेरा उसको फ्रेम करके मैंने लगवाया हुआ अपने घर पर अच्छा अच्छा वो लगाई हुई है पेंटिंग घर पर तो चलिए ये आपने पहली पेंटिंग जो बनाई थी उसके बारे में बताएं और मुझे लगता है कि हमारे सब विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे शो को और माता पिता भी सुन रहे होंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा माता पिताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल देखिए और उस तरह से उनको सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा हो सकता है भले किसी भी तरह का रुचि उसके अंदर हो तो उस टाइप के ट्रेड या फील्ड को आप जानने की कोशिश कीजिए और उसमें कितना कमा सकता है या आगे बढ़ सकता है अपना करियर बना सकता है ये थोड़ा सा जानकारियाँ आप किसी से भी ले सकते हैं टीचर से भी बात कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें उसके इंटरेस्ट लेवल पर और मैं विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है उस पे आप ज़रूर काम कीजिए ताकि आपको अपने कैरियर बनाने में बहुत आसान हो सकता है और प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जिद ना करें परंतु अपने इंटरेस्ट लेवल को बहुत खुले रूप से अपने माता पिता के सामने रखिए उनको प्यार से कन्विन्स कीजिए ताकि आप अपना करियर अच्छी तरह से बना सकें तो यही बात है कि जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता को मनाने में सक्सेस हो जाते हैं तो वह अपने कैरियर में भी सक्सेस होंगे और दूसरी तरफ मैं माता पिता से गुजारिश यही कहूँगा कि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट लेवल पे ध्यान दें बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता ये सारी बातें थोड़ा सा नोट करें और फिर उसके अनुसार उसको सपोर्ट करें तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं गरिमा से बात करते हुए आप सभी को पता चला होगा कि गरिमा का इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में है या डिजाइनिंग में है तो चलिए वी बनना चाहती हैं बहुत अच्छा तो मैं ये एक बात और पूछना चाहूँगा सबसे अच्छा पेंटिंग अब तक की आपके कौन सी है उसका थोड़ा डेफिनेशन बताइए किस तरह से की है। एक मैंने पेंटिंग बनाई थी एक जिसको बोलते हैं ना बोना होता है बोना बोना जिनकी हाइट छोटी होती है नहीं, नहीं, एक बोने था और वो सुन रहा है कुछ ऐसा लग रहा है उसके उस पेंटिंग में की वो बोना जो है वो कुछ सुन रहा है जो आपने मूवी देखी है वो वाली पोका हंटर्स पोका हंटर्स नाम सुना है नाम सुना है न और एक था ब्यूटी बीस्ट मूवी देखी है उसके अंदर एक बोना था ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी के अंदर एक बोना था उसकी मैंने बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई है उसको अपने रूम के दरवाजे पे लगाया हुआ है और उसके साथ एक नोट में लिखा हुआ है मैंने कि अंदर की बातें सुनना मना है अच्छा, कान अच्छा, की बातें सुनना मना है जो सुनेगा वो पढ़ लिख के भी अनपढ़ के बाहर एडियट डफर नॉन है ऐसे लिखा है मैंने अच्छा, अपने अच्छा, रूम के बाहर <laughs> उस पेंटिंग को लगा के बहुत बड़ी पेंटिंग है बहुत अच्छी पेंटिंग है वो अच्छा, उसकी जो फोटोग्राफ थी वो मैंने ट्रिब्यून से ली थी ट्रिब्यून न्यूज़ से लेकिन अब वो जो मेरी पेंटिंग है उसके बारे में बस यही था अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया हमें और मैं चाहूँगा कि आगे किस तरह से आप इस डिज़ाइनिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है थोड़ा सा वो भी बताएं प्लानिंग तो इस अभी तो फिलहाल ना मैं सिक्स मंथ्स का कोर्स कर रही हूँ वैल्यू एजुकेशन स्परिचुअलिटी जिसके डिसम्बर में एग्जाम्स हैं नासिक से जो ये फील्ड है इस डिज़ाइनिंग की फील्ड के लिए निफ्ट के कॉलेज होते हैं नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि डेली बॉम्बे अहमदाबाद गुजरात कैलकटा इन सब शहरों में हैं बड़े बड़े शहरों में उसमें एडमिशन्स लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है एंट्रेंस में आपको अपनी कोई ना कोई वहीं पे पेंटिंग बनानी होती है और अपने डिज़ाइंस वहीं बनाने होते हैं उसी टाइम एट द एट दैट स्पॉट ओनली आपको डिज़ाइंस बनाने होते हैं और वो जो टॉपिक आपको जिस टाइम पर देंगे जिस जो टॉपिक आपको देते हैं वो उस टाइम पे उस टाइम पे आपको उसके अकॉर्डिंगली पेंटिंग या कोई डिज़ाइन बनाने बनाने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक आता है और उसके बाद हमारे जो है एडमिशन होती है कॉलेज़ में तो मेरा तो फॉरेन से पढ़ने का मन है आगे अगर नहीं हो पाया फ़ौरन से तो इंडिया से ही करूँगी चंडीगढ़ में भी है निफ्ट का कॉलेज और दिल्ली में तो है ही बॉम्बे में है लेकिन वो थोड़े दूर पड़ते हैं मेरे घर से आ, पास वाले पास तो चंडीगढ़ जो है वो पौने घंटे का रास्ता है मेरे घर से तो चंडीगढ़ में करूँगी और आगे जॉब करने का प्लान भी मेरा चंडीगढ़ में ही है तो इसमें फैशन डिजाइन में आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में देखो सबसे पहले तो आता है हमारा विजुल मर्चेंडाइजिंग ये आता है कि फैशन डिजाइनिंग में जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन और कैसे कस्टमर्स कस्टमर्स का ट्रैफिक बढ़ाना मॉल्स के अंदर एक पर्टिकुलर शॉप है आपका कोई बुटीक है उसमें कस्टमर्स का ट्रैफिक बढ़ाना उसमें जो है फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं आगे अपना बुटीक खोल सकते हैं किसी मॉल में उसमें हम काफ़ी अर्निंग काफ़ी अर्निंग इसमें है और स्टार्टिंग सैलरी आपकी थर्टी टू थर्टी होती है एंड धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ जाती है और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप किसी मॉल के साथ या कहीं कोलेब्रेशन करके कर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली कोई एग्जीबिशन लगा के भी आप इनकम हाँ, कर सकते हैं हाँ बहुत इजीली वास्तु शास्त्र के जैसे मुझे बहुत नॉलेज है वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी ये सब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास जो मैंने पढ़ी भी हैं तो जो ये बुक्स वगैरह हैं ये काफ़ी पढ़ती रहती हूँ मैं इंटीरियर्स भी आता है ना वी के अंदर विजुअल मर्चेंडाइजर विजुअल मीन्स देखना और मर्चेंडाइजिंग मीन्स दिस ऑल ये जो कपड़े की जो मर्चेंडाइजिंग होती है और देखना, देखना। और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह पूरा अच्छे से पहले तो अपने आप को एकदम अच्छी पर्सनालिटी बनाना अपनी बात करने का तरीका आना चाहिए क्लाइंट्स को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए क्लाइंट्स से क्लाइंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए कि आप ये ड्रेस लो ठीक है तो उस फील्ड में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है वो मैं कर लेती हूँ ईजीली अच्छा तो तो बहुत ही अच्छी बातें गरी माजी से हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं और ये हर फील्ड में काम आएगा देखिए कम्युनिकेशन जो है कहीं भी आप जाते हैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो आपको एक बार इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है तो जो इंटरव्यू है वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको काम आता है तो किसी भी फील्ड से आप जुड़े रहो लेकिन बात करने का तरीका आपका बहुत मीठा होना चाहिए और आप जहाँ पर भी जाएँगे भी इंटरव्यू को देने के लिए तो पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है उसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी करके ज़रूर जाइए दस लोगों से ज़रूर बात कीजिए उस इंटरव्यू के बारे में और उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों से ज़रूर बात कीजिए उस कंपनी के पूरे हिस्ट्री जोग्रफ़ी को जानने की कोशिश कीजिए चाहे नेट से न्यूज़पेपर से या अपने दोस्तों से उन सारी बातों को कलेक्ट कीजिए और फिर थोड़ा सा अपने मन को तैयार कर लीजिए कि किस तरह से हम इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि इंटरव्यू एक पहला ही परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन तो इसलिए पहला जो आपका इंटरव्यू होता है वो बहुत काम का होता है तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत काम आता है वो सारी बातें मायने रखती है और एक बात है की जैसे पेंटिंग या आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो पेंटिंग में जैसे की अभी गरिमा से बात हो रही है जो भी आप क्राफ्ट या डिजाइनिंग करते हैं तो इसमें धीरे धीरे आपको आइडिया आती जाते हैं क्यूँकी कोई चीज आ ऐसा है कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं डिज़ाइन आपने बनाई हैं तो मार्केट के लिए नई हो सकती हैं और जब नई कोई चीज़ आप देने जाते हैं किसी के पास तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी बात चैलेंज वाली होती है कि आप उस डिज़ाइन के प्रति पूरी तरह से जानकारी आपके पास हो और आप उसके प्रति कन्विंस कर सकें क्योंकि मार्केट में एक बार आप वो चीज़ लाके सेल करते एक जगह भी आप सेल कर दिया तो आपका अचीवमेंट शुरू हो जाता है और उसके ज़रिए वो डिज़ाइन जो है पॉपुलर होना शुरू हो जाता है तो इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है कम्यनिकेशन स्किल और कन्विस करना तो ये दो चीज़ें आपको अपने करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बातें आज के शो में हमने किया गरिमा से तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि छोटा सा मैसेज आप कोट करिए अपने सारे विद्यार्थी दोस्तों के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि, कि किसी के भी प्रेशर में आके अपना करियर चूज़ नहीं करिए जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाइए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए किसी और के दिल की नहीं बस अपने दिल पे फोकस कीजिए अपने करियर पे अपने गोल्स पे फोकस कीजिए और लाइफ में बहुत बहुत बहुत ऊंचे जाइए मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यू ऑल हैव अ ब्राइट करियर्स बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी आपने बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को और हम भी अपनी तरफ से शुभकामना करते हैं कि सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरह से अपने करियर को बनाएं और बहुत ही आगे बढ़े अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गरिमा को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौत नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो